बोलती कहानी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार इस कार्यक्रम में हम आपको नई पुरानी अनेक कहानियां सुनाते रहे हैं हिंदी उर्दू की कहानियों के अतिरिक्त कई बार हमने आपको अनूदित कहानियां सुनाने का प्रयास भी किया है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हांस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा लिखित माचिस वाली नन्हनी बच्ची ये कथा डैनिश भाषा में पहली बार दिसंबर अठारह में छपी थी और तब से अब तक अनेक भाषाओं में इसके अनगिनत संस्करण आ चुके हैं पहली बार पढ़ते ही मन पर अमित छाप छोड़ देने वाली ये कहानी मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है इस कथा का सार इस प्रकार है नव वर्ष की पूर्व संध्या हाड़ कंपाती सर्दी दो पैसे की आशा में वो नन्ही सी निर्धन बच्ची सड़क पर माचिस बेच रही थी बेतरह कांपती उस बच्ची को शायद ठंड पहले से ही जकड़ चुकी थी इतनी सर्दी में उसे घर पर होना चाहिए था लेकिन वो डरती थी कि अगर एक भी माचिस नहीं बिकी तो उसका क्रूर पिता उसे बुरी तरह पीटेगा जब ठंड और कमजोरी के कारण चलना दूभर हो गया तो वह एक कोने में जा बैठी सर्दी बढ़ती जा रही थी बचने का कोई उपाय न देखकर उसने गर्मी पाने के प्रयास में एक तीली जलाई आंखों के सामने रोशनी छा गई उस प्रकाश पुंज ने उसके सपने मानो साकार कर दिए हों उसे क्रिसमस ट्री और अनेक उपहार दिखाई दिए उसे अच्छा लगा खुश होकर उसने सिर ऊपर उठाया तो आकाश में एक तारा टूटता दिखा उसे याद आया कि उसकी दादी जो अब इस दुनिया में नहीं थी ये कहती थी कि जब कोई तारा टूटता है तो उसका मतलब होता है कोई अच्छा इंसान मरा है और अब स्वर्ग जा रहा है उसे अपनी दादी सामने दिखाई दी ये लो उसकी तीली तो बुझ भी गई और तीली बुझते ही दादी भी अंधेरे में गुम हो गई वो फिर सर्दी से कांपने लगी उसने एक और तीली जलाई कुछ गर्माहट हुई और प्रकाश में दादी फिर से दिखने लगी वो तीलियां जलाती रही ताकि उसकी दादी कहीं दूर ना हो जाए जब उसकी अंतिम तीली बुझने लगी तो दादी ने उसे गोद में उठाया और अपने साथ स्वर्ग ले गईं। धन्यवाद